आशीषा करते कामना और कामना की नित्रता होने के कारण कामना कामना की की होने के कारण वासनाओं का अनादित्य सिद्ध होता है कामना की आशीषा करते क्या है कामना इच्छा कामना की मित्रता होने के कारण वासनाओं का अनादित्य सिद्ध होता है इसको आप ऐसा समझेंगे संस्कार के अनुसार ही होती है कामना कामना या इच्छा किसके अनुसार होती है संस्कार के अनुसार क्या होती है इच्छा होती है तो इच्छा के द्वारा किसकी सिद्धि हो जाएगी संस्कारों की जैसे संस्कार होंगे वैसी इच्छा होगी अच्छे संस्कार हैं तो अच्छी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है कुसंस्कार होते हैं तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो इच्छा के द्वारा किसकी सिद्धि हो जाती है संस्कारों तो की है ना और इच्छा यदि सदा बनी रहे इच्छा सदा होती रहे तो फिर क्या सिद्ध हो जाएगा कि संस्कार भी बहुत सदा से बने हुए संस्कार भी भाई इच्छा से संस्कारों की सिद्धि होती है इच्छा यदि सदा होती रहे हमेशा होती रहे तो क्या मालूम होगा कि उसका कारण संस्कार भी इच्छा यदि हमेशा होती रहे तो मालूम होगा इच्छा कारण संसार वो सदा बना हुआ है हमेशा बना है अब देखेंगे कामना की नित्यता होने के कारण नित्यता करते सदा रहने के कारण कामना सदा होने के कारण कैसी कामना मैं सदा रहू मैं हमेशा बना रहू ऐसी कामना होती है या मैं न रहूँ ऐसी कामना होती है मैं सदा बना रहा हूँ मैं हमेशा बना रहा हूँ ऐसी कामना होती है, है? तो मैं बना रहा हूँ ऐसी क्या होती है कामना और ये कामना कब होती है ये कामना नित्य है ये कामना क्या है हमेशा बनी सकती है बताइए समझने जब कामना हमें नित्य है तो इसका कारण संस्कार भी कैसा होगा नित्य नित्य और जो नित्य होगा तो मतलब पहले से होगा इसलिए बोल दिया की वो संस्कार अला के संस्कार कैसे हैं हाँ अनादि संस्कार होने के कारण उसके जन्म कामनाएं भी हमेशा होती है संस्कार अनादि नहीं होते तो कामना, कामना भी हमेशा नहीं होती काम तो कामना हमेशा कब का हो सकती है जब संस्कार कैसे हु? हो या अनादि कामना निश्चित कब हो सकती है जब संस्कार हमेशा हूँ कब से हूँ अनादि हूँ है न कामना लिप्त कभी हो सकती है जब उसका कारण संस्कार कैसा हो अनादिना यही यहाँ पर है क्या आशीषा और कामना की निष्ठा होने के कारण लेना है वासना संस्कारों का अनादित्व सिद्ध होता है संस्कारों का क्या सिद्ध होता है अनादित्व तो संस्कार अनादि सिद्ध होते हैं ध्यान देने जो कामना लिप्त है वो को लिप्त कहा गया है ना कामना का शिक्षा तो इच्छा हमेशा बनी रहती है तो एक ही इच्छा हमेशा बनी रहती है या उसकी सजाती इच्छाएं होती रहती हैं है तो गे गे, तो इच्छा तो एक वृत्ति है और वृत्तियाँ तो खड़ी होती है ना हमेशा तो तो कामना बनी रहे मतलब उसके सजाती हमेशा कोई ना कोई कामना बनी रहेगी तो वो उसको नहीं चला गया कामना को और संस्कार अनाजि है ना तो अनाजिकाल से संस्कारों का भी प्रभाव चलता है संस्कारों का क्या चलता है अनाजि है संस्कार और कामना का की नित्यता होने के कारण संस्कारों का देखेंगे सासाम से लेना है वास्ना नाम सासाम से क्या लेना है वास्तना नाम सूत्र में क्या आशीषा आया है तो यहाँ भी क्या है आशीषा नित्वा में तुछ है। तुछ यहां के के लिख दिया कि की होने होने कारण कारण को सदा होने के कारण, उन का अनादित्य सिद्ध होता है संस्कारों का अनादित सिद्ध हो गया होता है लग गया आपसी ही रूप चलाया है ना इसे आशित आशीषा ऐसा अब कामना तो शुरू समझा रहे हैं कामना किस प्रकार होती है या नुवम भूया दृष्ट के या इम आत्मासी आत्मासी कर रहे है कि अपने को विषय करने वाली कामना या अपने से संबंध रखने वाली कामना हुँ? क्या हुँ? अपने से संबंध रखने वाली आत्मासी अपने को विषय करने वाली कामना या अपने से संबंध रखने वाली कामना किस प्रकार होती है देखना यहाँ पर माँ भूगम हम ना न और माँ भूगम न ऐसा करना माँ भूगम का क्या है मैं ना हो, मैं ना होंगे ना, हो ना मतलब ऐसा हम न होंगे ऐसा नहीं बल्कि हो या समात सदा होंगे सदा बने रहें सदा जब पंक्ति कि माँ नम ना हम ना हो में ऐसा नहीं बल्कि भूया बने रहे से इस प्रकार जो या आत्म विषयक कामना इस प्रकार जो ये विषयक कामना या अपने से संबंध रखने वाली कामना सभी की दिखाई देती है सभी की या सभी में दिखाई देती है कामना किसकी है सभी की है ना? कामना किसकी है ये सभी की कामना है। हम ना होंगे ऐसा ना हो बल्कि हमेशा बने रहे इस प्रकार जो यह सभी की कामना दिखाई देती है सभी की क्या दिखाई जाती है आत्मविस्व का अपने हाँ आत्म कामना दिखाई देती है लगी पंक्ति इसमें नास्तिक कह सकता है चारवा की कामना स्वभाव की है ना तो ये कामना कहती है, है? स्वभाव की है यदि ध्यान देंगे कामना को स्वाभाविक कौन मानेगा मानेगा और यदि कोई निमित और बिना स्वाभाविक कौन नहीं, तो नहीं मानेगा सिद्धांति वो बताएगा कि कामना ये बिना कि किसी कारण के नहीं हो सकती है तो कामना का कोई, कोई? ना कोई कारण है कामना के कारण क्या है संस्कार कामना के कारण कौन है और जो नवजात किस्म है इसी भी हुआ है तो वो भी क्या सोचता है हमेशा बने रहे छोटे बच्चे भी को भी ऐसे दिखाओगे ना अपने छोटे बालों को डर जाते हैं और माँ की गोद से भी गिरने लगे ना तो अपना कुछ प्रयास करते हैं पकड़ने के लिए तो अब ये जो कामना है ना तो ये कामना का कारण क्या है संस्कार है ये संस्कार कब क्यों होंगे नवजात कृष्ण के मन में जो ऐसी भावना है तो कब संस्कार है तो के संस्कार है अब जो जन्मों को तो नास्तिक नहीं मानते हैं तो यदि वो स्वाभाविक नहीं मानेंगे कामना को तो पूर्व जन्म मानना पड़ेगा इसलिए वे क्या कहने में स्वाभाविक है कैसा है? स्वाभाविक है जैसे कहते हैं कमल का छिलना और कमल का बंद होना स्वाभाविक है वैसे ही कामना कैसे स्वाभाविक है ध्यान देना कमल का छिलना और कमल का बंद होना भी स्वाभाविक नहीं होता है सूर्य की किरणों के सम्बन्ध से सूर्य की किरणों से ही होता है सूर्यकरणों के से क्या होता है कि कमल खेलता है और सूर्यकरणों से ना होने से नहीं खेलता है तो ऐसा स्वाभाविक कुछ भी नहीं है, है नोचते हैं वो स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं स्वाभाविक नामना स्वाभाविक नहीं है न कामना कारण तो संस्कार है ना पूर्व तो ये नास्तिक मानता है कामना स्वाभाविक है इससे क्या होगा पूर्व जन्म की अपेक्षा नहीं है ना उसको ऐसा बहुत बहुत तर्क है उन लोगों के वैसे ही नहीं मानते हैं कुछ बोलते रहते हैं कामना स्वभाविकी नहीं है अकस्मात किस कारण से स्वभाविक नहीं है तो उसको भास्कर भाषा भाषा समझाते हैं जात मात्र जनता को अनर्भूत मरण धर्म कश्य देशों देशों का पुस्तक में देशक वितरक है देश, देश दुख, दुख के साथ जुड़ा हुआ है हुँ। हुँ? हाँ। देश दुख के साथ जुड़ा है ना हाँ। और इसमें क्या किसी में पास है दुख, हाँ। और किसी में दुख के साथ जोड़ दिया है हाँ। तो हम दोनों तरह का लगा देंगे है ना दोनों तरह का ही हम लगाने की कोशिश करेंगे अब देखेंगे द्वेषो दुखान, दुखानुस्मृति निमित्तो मरण का अब ये देखो यहाँ पर है जात मात्रो जन्म मात्र लिया हुआ जीव जंतु है ना, जात मात्र जिसके जन्म मात्र लिया हुआ जंतु मात्र इसलिए कहा है ना कि उसने अभी और कुछ अनुभव नहीं किया है अभी उसका शीघ्र जन्म हुआ है और कुछ भी सुख दुख का अनुभव नहीं किया है ऐसा मतलब हुआ जात मात्र जंतु अब वह कहता है अनंत भूत मरण धर्म का मृत्यु धर्म मृत्यु रूप धर्म का अनुभव उसने नहीं किया है मृत्यु रूप धर्म का अनुभव तो मरने होगा मरने पर तो होगा ना मरने के पहले क्या है कि इस शरीर के द्वारा अननभूत तो नहीं है मरण धर्म अनूत तो अन भूत तो मरण धर्म मतलब तो जिसने मृत्यु का अनुभव नहीं दिया है ये सब किसको कहा जा रहा है जात मात्रु भी जात मात्र इसलिए कहा कि अभी पैदा ही हुआ है मतलब बहुत कुछ इसने अनुभव वगैरह अनुभव दिया है अच्छा अब ऐसे शिशु को भी क्या होता है जो मृत्यु से भय होता है मृत्यु से हाँ ऐसे बच्चे बच्चियों को भी मृत्यु से वह हो होता है जिस बच्चे की कभी पिटाई ना की जाए वो भी कट जाएगा ऐसा यह सब तो होता है और ध्यान लेंगे तो यहाँ पर देखो तो ये जो भय होता है ना मृत्यु से सभी भय करते तो हैं चाहे वो बड़ा हो विद्वान हो या मूर्ख हो बच्चा हो सभी किसके करते हैं मृत्यु से तो मरण राष्ट्र सब अंदर विद्यमान है सबके अंदर क्या विद्यमान है भय भी देना है अब ध्यान देना एक मृत्यु भय क्या सामान्य भाई की बात कीजिए मान लीजिए सर्प से यदि किसी व्यक्ति ने पूर्व में दुख का अनुभव किया है पूर्व में दुख का अनुभव किया है तो दुख की स्मृति से क्या होगा सुख होगा कि भय होगा दुख की स्मृति से होता है भय हो जाता है यदि सर्द से दुख हुआ है तो दुख की स्मृति से किससे भय होगा सर्त से भय हो जाएगा यदि चोर से दुख हुआ है तो दुख की स्मृति फिर जाएगा? चोर से भय हो जाएगा है ना? अब ध्यान देना तो फिर जो है ना कि मृत्यु से भय सब होता है यदि सत्य से भय होता है उसका क्या कारण है दुख की स्मृति सत्य से भय होता है उसका क्या कारण है सत्य से होने वाले दुख की स्मृति इस जन्म में सब से दुख हुआ है या शुभ में हुआ है अब सभी को अपने शत्रु से भय होता है तो शत्रु से भय का क्या कारण है शत्रु से प्राप्त होने वाले जो शत्रु से भय होता है उसका कारण होता है शत्रु ऐसी प्राप्त होने वाले दुख की स्मृति तो सबके अंदर मरण भय विद्यमान है तो मरण भय का क्या कारण है मरण से होने वाले दुख की स्मृति मरण से होने वाले दुख की स्मृति है ना कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है जो भय हो रहा है वो दुख के कारण से हो रहा है अगर तो मरण भय हो रहा है तो निश्चित की है कि मरण जन्य दुख की स्मृति से क्या हो रहा है मरण भय हो रहा है, है? मरण भय हो रहा है तो अबान स्मृति निमित्त मरण चाहता है न होने वाला दुःख की स्मृति के निमित्त से होने वाला या दुख की स्मृति के कारण से होने वाला कौन मरण भय कौन मरण भय तो मरण वह तो किसके कारण ऐसी हो रहा है दुख की स्मृति के कारण होने वाला मरण वह तो दुख किस तो दुख की स्मृति तो अभी किस जन्म का है ये दुख कब का है पहले का तो दुख उसको किससे प्राप्त हुआ, पूर, पूर हुआ तो है व्यक्ति को पूर्व जन्म ऐसी दुख की स्मृति जब मरण से हो रहा है तो पूर्व जन्म में दुख किससे प्राप्त हुआ है उसको हाँ पू में उसको मरण का मरण ऐसी दुख प्राप्त हुआ है वो जन्म उसको क्या हुआ मरण के दुख अच्छा। हाँ मरने जन्म दुख का अनुभव किया है मृत्यु के समय भी बहुत कष्ट होता है बहुत कष्ट होता है अभी देखो संसार में कितने कष्ट हैं बिच्छू काटने से भी कितना दुख होता है ज्वर आने से कितना होता है उधर सीधा होने से कितना दुख होता है दुख दुख दुखी होते है न दुर्घटना होने की कितने दुख होते हैं तो जितने बड़े बड़े दुख है सबसे अधिक दुख इससे होता है मृत्यु के मृत्यु के समय पीड़ा होती है मृत्यु तो होता है नहीं। तो उसके भी जो ना वो बहुत होता है सूक्ष्म शरीर का आकर्षण हो गया जुड़ा हुआ है ना हालांकि अनुसारी है कब ज्यादा की तो उससे आकर्षण हो गए फिर भी कुछ पीड़ा होती है शरीर को अब मृत्यु से भय होता है इसका मतलब है में उसने मृत्युजन्य मृत्यु से होने वाले अनुभव किया है तो मृत्यु से ध्यान देंगे की दुख की स्मृति के कारण होने वाले मरण त्रास का मरण त्रास कैसे होगा दुख की स्मृति के कारण होने वाले मरण मरण्रास कैसे होगा जिसने मृत्यु धर्म का स्थान जिसने मृत्यु मतलब मृत्यु रूप धर्म का अनुभव न करने वाले शीघ्र पैदा होने वाले जीव का मृत्यु धर्म का अनुभव न करने वाले शीघ्र जन्म लिए हुए जीव का दुख की स्मृति के कारण मरण, मरण भय कैसे हो सकता है मरण भय प्रश्न उठाया है मरण भय कैसे हो सकता है मतलब बिना किसी कारण से नहीं हो सकता है ये मतलब तो तो है मरण कैसे हो सकता है यहाँ कथम जो है ये अच्छे में है कृष्ण में नहीं है कैसे हो सकता है मतलब क्या हुआ कि किसी कारण के बिना नहीं हो सकता है अब ध्यान देंगे दोबारा पंक्ति लगाना है की मृत्यु धर्म का अनुभव करने वाले शीघ्र पैदा हुए जंतु का जो किस स्मृति के निमित्त ऐसी होने वाला मरण भय कैसे हो सकता है जैसा बता रहा हूँ मैं जैसा बता रहा हूँ अब ध्यान देंगे आप की ये, ये देखो जिन लोगों ने क्या किया है द्वेष को दुख के साथ मिला दिया द्वेष को किसके साथ मिला दिया है हाँ। तो जब द्वेष को दुख के साथ मिला दिया है तो दुख की स्मृति तो दुख से व्यक्ति प्रेम करते हैं की द्वेष करते है, करते है। तो जिन जिस प्रति द्वेष दुख के साथ लिखा हुआ है उसके अनुसार अर्थ हो जाएगा द्वेशात्मक दुख की स्मृति क्या दुख कैसा है दुख रूप। दुख रूप। है ना तो अर्थ हो जाएगा कि द्वेषात्मक दुख की स्मृति के निमित्त से होने वाला दुख कैसा है ये साथ दुख, दुख की स्मृति के निमित्त से होने वाले मरण भैस, मरण वह कैसे होगा हमने उसके लिए अर्थ बताया है जिन प्रतियोग में द्वेश दुएस, द्वेश नहीं है बल्कि द्वेश दुख के साथ लिखा हुआ है न अच्छी व्यक्तियों में द्वेश लिखा हुआ है उसका अलग से हम तो बता देते हैं ठीक है आ, तो वहाँ द्वेषात्मक दुख जब मिला के लिखा है तो और नहीं तो ये फिर इसका हो जाएगा मरण मरणा के साथ हो जाएगा इसके साथ होगा हो दुख की स्मृति के कारण होने वाला द्वेषात्मक मृत्यु भय जो मृत्यु से भय है वो कैसा है भय द्वेषात्मक है वो कैसा है है है है ऐसा ऐसा है, फिर वो है, भी हो रहा अब दुख दुख की दुख की स्मृति के कारण होने वाले द्वेषात्मक द्वेषात्मक कौन त्रास द्वेषात्मक कौन हाँ द्वेषात्मक ऋतु त्रास कैसे हो सकता है चले आगे अब कैसे हो सकता है इसका मतलब इसका मतलब है कि किसी कारण के बिना नहीं हो सकता है तो कारण का विचार कर लो तो ये जो जो, जो मरण प्राप्त हो रहा है तो क्या मालूम होगा हो इससे क्या सिद्ध होगा की पूर्व जन्म ने उसमें उसको क्या हुआ है की मृत्युजन दुख का हुआ है और जन्म ऐसा दुख होता है की जिसे जी किसी को समझा नहीं सकता है समझा सकता है नहीं समझा सकता जिसे जी, जी किसी को समझाने पड़ता है जन्म मृत्युजन है अच्छा और गर्भ का दुख भी ऐसा होता है कि संसार में आने पर तो व्यक्ति उसको भी भूल जाता है उसको भी नहीं कहा जा सकता है तो इसका मतलब है जब मृत्यु हो रहा है इसका मतलब पूर्ण जन्म में उसने मरण जन दुख का अनुभव किया है तो मरण पूर्व जन्म में क्या किया है मरण जन दुख का अनुभव और उस दुख के अनुभव से क्या हो गए हैं दुख के संस्कार क्या हो गए हैं पूर्व जन्म में उसने मृत्युजन दुख का अनुभव किया है अनुभव से क्या पड़ गए हैं संस्कार और संस्कार से क्या आ रही है स्मृति दुख के अनुभव से दुख के संस्कार और दुख के संस्कार से दुख की ये चल रहा है न तो जैसे इस जन्म में मृत्यु भय है तो ये मानना पड़ता है की पूर्व जन्म में उसने क्या है मृत्युजन दुख का अनुभव किया है और पहले जन्म में भी उसको मरण करा इसका मतलब उससे पहले क्या हुआ था उसको तो मृत्यु जन्म दुख का अनुभव और उससे क्या पड़ेगा तो इस अच्छा फिर और पहले जन्म में भी मरण था उसके कारण भी क्या है कि और पहले के अनुभव जन संस्कार तो ऐसे ही संस्कारों का अनाधिकसिद्ध हो जाएगा बताइए बात नहीं हाँ जिसकी आदि शुरुआत नहीं है ना नहीं है शुरुआत नहीं थी क्रमशी कार्य और देखिए संसारों का कितने मनु शरीर से जो कर्म किए जाते हैं कई नियो व्यक्ति है और सब वो पड़े रहते हैं सब पड़े रहते हैं समय समय पर सब जाते हैं तो इससे समझ ले कि तो समझ गए ये बात में ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है पर इसी से अनादि तो लग गया पूर्व जन्मो का जो है ना वो संस्कारों की कल्पना आप करके जाइए अनादित सिद्ध हो गया क्या स्वाभाविक हम वो स्कूल न उपाध्यक्त और स्वाभाविक वस्तु निमित्त की अपेक्षा नहीं करती है स्वाभाविक वस्तु निमित्त की अपेक्षा नहीं करती है जो स्वाभाविक वस्तु होगी वो किसी कारण से होगी तो केवल आत्मा परमात्मा है जीवात्मा और परमात्मा कैसे है स्वाभाविक है तो स्वाभाविक वस्तु किसी कारण की अपेक्षा नहीं करती है अच्छा तस्माच करते इस कारण से अनादिवासना और विद्राम एकदम एकदम हा तो उस कारण से अनादि वासना अनादि चित्त कृषि युक्त है अनादिशना से वासना कब की हमें अनादिंग है, है ना स्वाभाविक वस्तु निमित्त की अगर अच्छा नहीं करेगी मरण प्राप्त जो है स्वाभाविक नहीं है जो स्वाभाविक वस्तु होगी वो निमित्त की अपेक्षा नहीं करेगी मानस रात स्वाभाविक है क्या इसलिए निमित्त की अपेक्षा करता है, है ना? आ, तो उस कारण पे आनादी वासना से अनादिशना चित्त वासना कब से है ये अनादि काल से है अनादिशना से युक्त यह चित्त निमित्त का साथ करते प्रियोजन का साथ का प्रतिब कुछ ही वासनाओं को लेकर कुछ ही वासनाओं को लेकर पुरुष भोग उठावर सके पुरुष को भोग देने के लिए तैयार होता है। होगा काल से चित्र में बहुत सारी वासनाएं पड़ी हुई हैं और मान लीजिए मनुष्य शरीर से आपकी प्राप्ति होगी तो सभी वासनाओं को लेकर चित्र भोग देने के लिए तैयार होगा मनुष्य शरीर से या कुछ वासनाओं को लेकर हाँ जो मनुष्य शरीर से जो है जिन वासनाओं की जरूरत है ना मनुष्य शरीर से भोग होने की उन वासनाओं को लेकर तैयार होगा पशु शरीर में प्राप्त हुआ तो पशु शरीर से भोग भी कितनी वासनाओं की जरूरत है उतनी वासनाओं को लेकर इसी से तैयार होगा ये मतलब है सभी संचित पड़े रहने रहेंगे हैं उसको तो संचित कहा जाता है तो संचित पड़े रहते हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको तो निकालकर बढ़िया सफाई करतुत तो होकर देगा उसको तो तो लगा दिया जाए ऐसा कोई चित्र नहीं है उसका तो भगवान दादा लेना उसकी सफाई होगी और कुछ है नहीं साबुन वाबुन लगाकर बढ़िया तो नहीं बड़ी आगे सिद्ध होता है कि अनाजि वासना से युक्ति प्रयोजन बसात है ना प्रियोजन बसात प्रसाद करते प्रियोजन बसात जितना जितना भोग भोगने के लिए अगला मिलना है प्रियोजन बसात वासना वासनाओं को लेकर उसी संस्कारों को लेकर पुरुष तो को भोग देने के लिए तैयार होता है कौन तैयार होता है से तैयार होता है से क्रिया उपावर्तते है चित्त तो कैसा है, है तो घट प्रासादी घट और प्रसाद के अंदर स्थित दीपक के समान घर को एक प्रसाद करते बड़ा कमरा बड़ा भवन यदि किसी भवन के अंदर दीपक रखा हुआ है तो उसका प्रकाश पूरे भुवन में फैलता है घर के अंदर रख दो तो घर घर के अंदर फैलेगा तो मतलब घर के अंदर रखो तो घर के अंदर प्रकाश हो जाएगा बड़े स्थान में रख दो तो बड़े स्थान में प्रकाश हो जाएगा दीपक तो वही है तो कहते हैं उसी प्रकार से जो है चित है वो चित्त किया है कि चाहे छोटे शरीर में रहे चाहे बड़े शरीर में रहे के शरीर में रहेगा तो किसी चरी शरीर में व्याप्त हो जाएगा मनुष्य तो मनु शरीर में व्याप्त हो जाएगा इस प्रकार अंताकरण का जो है शरीर व्यापी परिमाण शरीर व्यापी परिमाण मध्यम परिमाण मानते हैं शंख का मध्यम परिमाण माना जाता है शंकर वेदांती भी मध्यम परिमाण मानते हैं तो वेदांत का भी मध्यम परिमाण रह शरीर में रहते न्याय वैश्विक मत में वैष्णव मत में चित्त है अभी उसमें में से शिक्षी जो प्रक्रिया है वहाँ चित्त बाहर जाता है अलताकरणी नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं जाता, जाता नहीं है और जो मध्यम परिमाण मानते हैं वो चित्त का बाहर जाना मानते हैं ऐसा और जो वैष्णव लोग अणु परिमाण मानते हैं, पर नहीं वैष्णव लोग मन का अणु परिमाण मानते हैं लेकिन बाहर जाता है उनके यहाँ क्या है आत्मास्थित ज्ञान न्याय में वैष्णव भी अंतर है अणु परिणाम न्यायिक भी मानता तो है भी मानते हैं अंतर मन का न्यायिक मतानुसार बाहर बच्ची नहीं जाएगी वैष्णव मतानुसार जाएगी किसकी जाएगी आत्मा की जाएगी सकते हैं आत्मस्वरूप की नहीं आत्मा की ज्ञान है किसकी जाती है अंतर है तो यहाँ सांग के मत में और सांग मत में मध्यम परिमाण है अंतरण बढ़ जाता है टंक्की लगाने की कोशिश करेंगे घट प्रासाद प्रास मध्यम परिवार समझे ना देव्यापी अंत कैसा है देव व्यापी है सुनती देखेंगे घट और प्रासाद के अंदर स्थित दीपक के समान संकोच विकास वाला चित संकोच विकास समझते हैं प्रासाद के अंदर दीपक रख दिया जाए तो क्या विकास हो जाता है प्रभा का है और घट के अंदर रख दिया जाए तो क्या हो जाता है उसका संकोच हो जाता है घर और प्रसाद के अंदर स्थित दीपक के समान संकोच विकास वाला चित्र शरीर परिमाण आकार मात्रम केवल शरी, शरीर शरीर परिमाण आकार मात्रम है ना इस शरीर के परिमाण के समान आकार वाला है शरीर के परिमाण के समान आकार वाला है मात्रम है ना केवल शरीर के परिमाण के बराबर आकार है इसी अपरे प्रतिपन्ना अपर प्रतना कर संख्या ऐसा शांत विद्वान मानते हैं, ऐसा विद्वान मानते हैं। इन तो और के के के अंदर केवल के के, शरीर परिमाण के आकार वाला है ऐसा शांत शास्त्री अब ध्यान देंगे तथा क्या अंतरा क्या तथा और वह मानने पर अंतरा, अंतरा भवा है न तो, और संसार युक्त अंतरा बाबा ध्यान लेंगे जो चित्त है ना तो पूर्व पूर्व दे के त्याग के पश्चात और उत्तर दे की प्राप्ति के पूर्व पूर्व दे के त्याग के पश्चात और उत्तर दे की प्राप्ति के पूर्व ये चित्त रहेगा कि नहीं रहेगा हु? रहेगा बात बोल रहा हूँ पूर्व दे के पूर त्याग के पश्चात और उत्तर दे की प्राप्ति के पूर्ण हाँ, पूर। हाँ, पूर दे के त्याग के पश्चात और उत्तर दे की प्राप्ति के क्या रहेगा चित्त अंतरा जो है अव्यय है आकारांत अंतरा का संबंध में अंतरा भावा तो अर्थ हो जाएगा पूर्व की त्याग के पश्चात तथा उत्तर दे की प्राप्ति के पूर्व उसके पूर्व का होता है पूर्व और उत्तर दे के मध्य में पूर्व त्याग के पश्चात और उत्तर दे की प्राप्ति के पूर्व में विद्यमान भावकर् क्या है विद्यमान मध्य में विद्यमान मतलब दोनों देहों के पूर्व देह और उत्तर दे के मध्य में विद्यमान या पूर्व देख दे के पश्चात तो और उत्तर दे की प्राप्ति के पहले विद्यमान ये विद्यमान विद्यमान कौन होगा चित्त और इसका संसार युक्त होता है संसार का अर्थ हुआ संसरण संसार का क्या हुआ संसरण अथवा इसका संसरण युक्त होता है या कर लेना इस फूल शरीर में स्थिति युक्त होती है संसरण मतलब कुछ टीका कारो ने संसार संसरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना और कुछ क्या कहते हैं स्कूल व्यक्त कर दी है संसार से. क्या तथा और वैसा होने से पूर्व देख के पश्चात और उत्तर दे के पहले उस विद्यमान ना तथा इसका संस्करण मानना युक्त होता है या स्कूल डे में स्थिति मानना युक्त होता है संसार का संसरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या तो स्कूल दे में स्थिति स्कूल स्थिति ही संसार है इसका तो अब ये किसके अनुसार ये मध्यम परिमाण माना ना दे बराबर परिमाण ये शांत मत हो गया अब यहाँ एक और मत आता है ये योग दर्शन में चित्त को विभू कहते है वृत्ति एव वस्त्र चित्त संकोच विकास आचार्य वृत्ति योग अस्विगुना चित्त अश्विगुना चित्त वृत्ति योग की वृत्ति ही संकोच विकास वाली है चित्र विभू और उसकी वृत्ति कैसी है संकोच विकास वाली कभी वृत्ति का संकोच होता है कभी वृत्ति का विकास होता है जब छोटे शरीर में जाएगी तो वृत्ति संकुचित हो जाएगी बड़े शरीर में जाएगी तो वृत्ति का विकास हो जाएगा चित्त विभू है लेकिन ध्यान देना विभू मतलब आत्मा जैसा विभू न इस इसकी उत्पत्ति किससे होती है महत्व ऐसी महत्व ऐसी एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति है तो की उत्पत्ति किससे से है महत्व और जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो क्या बिहु हो सकती है क्या मतलब बड़ा परिमाण इसी को बताने में जाता है और महत्व की भी उत्पत्ति किससे है नहीं अहंकार से उत्पत्ति होती है ना इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से तो अहंकार से जिस चित्त की उत्पत्ति हुई है वो अहंकार की अपेक्षा तो परिचिन परिमाण वाला ही होगा अहंकार से जिस स्थिति की उत्पत्ति होगी वो अहंकार की अपेक्षा परिच्न परिमाण वाला होगा उससे अधिक परिमाण अहंकार का होगा अहंकार से बड़ा परिमाण माच का उससे बड़ा कृषि उसका हो जाएगा प्रस्थि हो जाएगा तो बिहू का मतलब बड़ा बताने में पर है ना इतना ही मतलब है ना वैसे व्यापक नहीं हो सकता है क्यों खुद ये उसको जन् मानते हैं ठीक है यदि जन् न माने तो फिर ऐसा हो सकता था अच्छा अस्त से चित्त अष्टीय वचनांत है विगुणा भी ऋष्ठी है, चित्त भी षष्ठी वचनांत है तो एक साथ है ना इस विभू ची की इससे अश्व से चित्त से लेना है है ना इस विभूषित्ती की वृत्ति ही संकोच विकास वाली है इसी आचार्य आचार्य करते योगाचार्य ऐसा योग शास्त्र के आचार्य कहते हैं तथ क्या धर्मादि निमित्ता क्या तक तथा क्या लेना है और वहां धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करने वाला है कौन वो वृत्ति और वह वृत्ति किसकी अपेक्षा करती है धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करती है देखता हूँ मैं आदि से धर्म ले लेना धर्म धर्म की अपेक्षा करती है मतलब वृत्ति और तो कैसी वृत्ति संकोच विकास वाली वृत्ति संकोच विकास वाली वृत्ति मतलब यदि धर्म है तो उसकी वृत्ति का क्या होगा विकास हो जाएगा तो वृत्ति बहुत होगा बहुत यदि अधर्म है तो वृत्ति संकुचित हो जाएगी वल सभ्य हो जाएगा पता ही सो सठ और वो संकोच विकास वाली वृत्ति या संकोच विकास वाली वृत्ति धर्म निमित्त की अपेक्षा करने वाली है निमित्तम और निमित्त दो प्रकार का है बाह्यम आध्यात्मिकम चार वाय और आंतरिक आध्यात्मिकम का अर्थ है आंतरिक वाय निमित्त और आंतरिक निमित्त हाँ। अब देखना शरीर आदि साधना बाह्यम स्थितिदान स्ति दान अभिवादन आदि शरीर आदि साधनों की अपेक्षा करने वाला निमित शरीर आदि साधनों की अपेक्षा करने वाला निमित्त बाह्य निमित्त है शरीर आदि साधनों जो अपेक्षा करने वाला निमित्त कैसा है शरीर आदि साधनों जो अपेक्षा करने वाला बाह्य निमित्त क्या है स्तुति दान और अभिवादन परमात्मा की स्तुति करना गरीबों को दान देना और अभिवादन करना महापुरुषों को भगवान के अभिवादन करना प्रणाम करना तो ये प्रणाम करने में स्तुति करने में किसकी अपेक्षा है शरीर की है? की, किसकी और स्तुति में भी किसकी अपेक्षा है शरीर की मन की दान देने के लिए अर्थ भी चाहिए शास्त्र के अनुसार दान लेने का अधिकार है ईमानदारी से जो धन अर्जित किया जाए उसको ही दान देना चाहिए नहीं मनु तो बोलते हैं दान लेने वाला और दान देने वाला दोनों नरक जाते हैं ये बेईमानी के पैसे से दान होता है तो लेने वाला देने वाला दोनों को नरक धानी बताया घरों तो ने और बेईमानी की धन खड़ी थी तो हम लोगों की नहीं और पहले देखा होगा घर गृह में रह करके सारा सामान्य तरीके से जीवन यापन करके ये लोग बहुत प्राप्त जाते थे और बहुत परेशान होते थे तो उनका दुखा सुखाएंगे लेकिन खुद कमरी को अपनी है नीधी बात है साधारण जीवन से कल्याण हो जाता हर सबसे बड़ी नहीं है है और कलयुग कलयुग में में में वही जो में के बारे में में उठाए है। लेना चाहिए नहीं में। कारण यही आज सुधु अन्य सही मिले ऊपर चाहिए तो यहाँ पर क्या है दान जी युवाकारी मैंने कहा शरीर आदि साधनों की अपेक्षा करने वाला बाहर निमित्त शरीर आदि साधनों की अपेक्षा करने वाला दान स्थिति अभिवादन आदि भाई बायित है तो ये निमित्त कैसा है धर्म रूप ये कैसा है ये धर्म रूप है ना अभिवादन आदि आदि से अधर्म रूप निमित्त दे लेना किसी को सीढ़ा देना परेशान करना इससे क्या होगा संकोच हो जाएगा कुछ का है न आ, करना बिल्कुल ये समझ देना जी जी ये स्वामी शंकरानंद जी से हमें पड़ता था परमार्थी वो तो कहते थे कलयुग में जादू बनना आज के बोले गुड्डा गुड्डी का खेल है गुड्डा खेलते हैं कुछ होता है होना नहीं है अन्य शुद्ध है ही नहीं आक्षण शुद्ध ही नहीं थे क्या गुडा गुड्डी खेले चित्त मात्राधीनम श्रद्धा चित्त चित्राधीनम केवल इसका मतलब है मन के अधीन कौन है साधना उसने धन वगैरह भी अभी अच्छा है हाँ तो चित्त मात्राधीनम केवल शिष्य के अधीन श्रद्धा आदि आदि से करुणामुका श्रद्धा करुणामुलिका मैत्री आया है ना इसमें हाँ योग साधक को उनको अर्जन करना चाहिए इसके अधिन श्रद्धा आदि मतलब श्रद्धा करुणा मुदिता आदि ये आंतरिक निमित्त है ये कैसे निमित्त है आंतरिक निमित्त है भगवान में श्रद्धा है दुखियों पर करुणा है मुदिता है ये देख लेना पहले आ चुका है तो इसके द्वारा जो है धर्म होगा इसके द्वारा क्या होगा की आंतरिक निमित्त होगा जिससे की ज्ञान की वृद्धि विकसित होगी है क्या कथा उत्तम और वैसा कहा है इनके याद हैं ये क्या ऐसे मैत्री आदयो ध्याई नाम बिहारा क्या ये ऐसे और ये जो मैत्री आदि योगियों की भावनाएं बिहारा का क्या है भावना योगियों की भावनाएं या योगियों के द्वारा साध्य भी कह सकते हैं योगियों के द्वारा साध जो ये मैत्री आदि है योगियों के योगीयों के साथ साथियों की भावनाएं जो मैत्री आदि है वे बाय साधन बाय साधन की अपेक्षा ना करने वाले किसकी अपेक्षा ना करने वाले लोग मतलब साधन बाय साधन निरपेक्ष रूप हुए बाय साधन निपेक्ष रूप वाले होते हैं हुए बाय साधन निरपेक्ष रूप वाले प्रकृष्ट धर्म की निष्पत्ति करते हैं या प्रकृष्ट धर्म को तैयार करते हैं लग गया ध्यान देंगे बाय साधन निरपेक्ष वाले बाय साधन निरपेक्ष वाले कौन मैत्री आदि कौन ये ये। और जो योगियों की जो मैत्री आदि भावनाएं हैं और तो बाय साधन निरपेक्ष रूप वाली वे भावनाएं कि उत्कृष्ट धर्म को तैयार करती है इसको तैयार करती है उत्कृष्ट धर्म को तैयार करती है मतलब श्रेष्ठ धर्म को तैयार करती है ठीक है मतलब इनसे ज्यादा धर्म होता है तयो हो मानसम बलिया बलिद्या तयो उन दोनों प्रकार के में, निमित्त दो प्रकार के हैं ना दो प्रकार के निमित्तों में मानव मानस निमित बलवान है मतलब आंतरिक निमित्त बलवान है निमित हम कैसे कहते हैं ज्ञान वैराग्य के ज्ञान और वैराग्य से बढ़कर क्या हो सकता है कुछ होगा क्या तो और बैराग दोनों क्या है कुछ नहीं हो सकता है दंड चित्त दंडकार कर तुम सहेटे समुद्रम अगस्त yeah